नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मेरा गांव मेरा आंसर इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ आज के इस विशेष मेरा गांव मेरांचल कार्यक्रम को सजाने के लिए आर के सिंह हैं जो यूपी लखनऊ से एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और कृषि अधिकारी हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे उनका वैसे पढ़ाई तो उदयपुर से हुआ है लेकिन अब वो रह रहे हैं यूपी में और मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जैसे कि अभी राजस्थान में जो पानी की दिक्कत है इसके वजह से लोग खेती तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स कई बार होता है कि कुछ लोग समझदार हैं पढ़े लिखे हैं वो लोग तो अपने क्वान्टिटी के अनुसार कृषि विज्ञान से संबंध के लोग वैसे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन जो जिसने जैसा बताया वैसे भी करने वाले। सिंह जी से ही हम लोग करेंगे किसान भाइयों बहुत बहुत नमस्कार मैं आप सभी को हृदय से स्वागत करता हूं। मैंने ये देखा है कि राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत रहती है और विशेषकर खेती के लिए खेती में जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसे पानी महत्वपूर्ण होता है अगर हम मिट्टी की दशा और उसको ध्यान में रखें तो बहुत सी चीज़ों में हमें कम पानी में भी ज़्यादा लाभ मिल सकता है सामान्यतया मिट्टी में जो जीवांश कार्बन होता है जिसको हम अगर यूं यूँ कहें कि शरीर में हमारा जो ब्लड है वो जीवांश कार्बन मिट्टी का माना जाता है और मिट्टी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं जितने भी सूक्ष्म उसमें जीव हैं सभी का भोजन जो है जीवांश कार्बन होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है और यह सामान्यतया मिट्टी में दशमलव पाया जाता है मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बढ़ाने के लिए हम लोग दो तीन चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि आर्गेनिक मैटर खेत में अच्छा प्रभाव दिखा सकता है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि खेत की जो मेड़ है इसको आप जो है अच्छी तरह से बना लें और जो बरसात का पानी होता है उसको इकट्ठा करें और खेत का पानी खेत में रखने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ कि एक तो पैदावार हमारी अच्छी होगी और धरती माता की सच्ची सेवा हो सकेगी ऑर्गेनिक मेटर या जीवांश कार्बन बढ़ाने के तीन चार तरीके हैं जो सबसे आसान तरीका ये है कि जो मिट्टी में गोबर की खाद जिसको हम कहते हैं सड़ी हुई कंपोस्ट जो है उसका हम प्रयोग करें इसके बाद उसमें जो है सनई है ढेंचा है इस तरह की जो फसलें होती हैं जिनको कि हम ढेंचे के तो बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी भी सीजन में अगर हम इसको लगभग दो फीट ऊंचा और पैंतीस से 40 दिन में वैसे तो बरसात में यह है जो है 30 दिन में प्रति दिन में अच्छी ग्रोथ हो जाती है और फिर उसको पलटने वाले हल से उसको जुताई कर देते हैं तो उससे जो जीवांश कार्बन हार्गेनिंग मैटर है वो उसमें बढ़ जाता है और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस खेत की में जीवांश कार्बन दशमलव 8 के लगभग होता है उसमें खेत की जो दशा दशा है या मृदा की जो संरचना है वो बहुत अच्छी होती है और एक कृषि विज्ञान में एक चीज़ कहा जाता है कि उसमें जो जल धारण की क्षमता है मिट्टी में वह जो है बहुत अच्छी बनी रहती है और जल धारण क्षमता का मतलब ये है कि अगर हमको सरसों के खेत में अगर दो सिंचाई उपलब्ध है तो अगर हमारा जीवांश करम दशमलव के नज़दीक मैं समझता हूँ कि एक सिंचाई में काफ़ी हमको लाभ मिल सकता है तो इस पर किसान भाइयों को बहुत जोर देने की जो आवश्यकता है और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो वर्तमान में यौगिक खेती के बारे में बड़ी पूरे विश्व जगत में जो है चर्चा हो रही है यौगिक खेती का मतलब ये हो गया कि एक मनोदशा से जैसे एक बीज है बीज को हम एक तरह से भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे बीज आ, हमें जो है मिट्टी में जब उसको हम प्रयोग करें तो उसकी पैदावार अच्छी हो एक एक भाव सा बनता है उस भाव को लेकर के शुरू से लेकर के बीज बुआई से लेकर के खेत की तैयारी को लेकर के उसमें जो बीमारियां लगती है उसको लेकर के एक मन में बना लें कि नहीं भगवान हमारा जो फसल हो रहा है वह आपकी कृपा से अच्छी हो अगर ये भाव लेकर के चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें आशातीत उत्पादन होने की पूरी संभावना रहती है सामान्यतः इस इलाके में जो है सरसों की खेती प्राय होती है और सरसों खेती में एक मैं टिप्स देना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को कि जो 15 से 20 दिन की जो फसल है जिसमें चार पांच पत्तियाँ आ जाए अगर उसको हम बिजलीकरण कर लें बिजलीकरण का मतलब ये होता है कि उसमें से कुछ पौधे जो है हटा दें और क्योंकि सरसों की फसल में जो फलत आती है वह सरसों के जो ब्रांच होते हैं जो शाखाएँ होती हैं उसमें फलत आती है तो जब हम स्पेसिंग दे देंगे जगह उस पर प्रॉपर दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि सरसों की पैदावार जो है बहुत अच्छी होगी और किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि किसान भाई अगर नाडप कम्पोस्ट बहुत कामन सी बात होती है दस फिट लंबा है छः फिट चौड़ा है और तीन फिट गहरा है उसमें जो है जगह जगह छेद करके उसमें अगर मिट्टी जो फसल अवशेष है वो को एक लेयर बाई लेयर मिलाकर के उसमें राइजोबियम कल्चर पीएसबी कल्चर फास्फेटिका ये जितने भी हमारे जैव उर्वरक हैं अगर उसमें डाल दें तो मैं समझता हूँ कि 120-25 दिन में यह पककर के खाद जो है तैयार हो जाती है और एक जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया दस बाई छः बाई तीन फिट का इसमें एक एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है तो किसान भाई इसको भी जो है अपना सकते हैं दूसरा चीज जो है पूरे दुनिया में जैविक जै खेती की बात करते हैं हम लोग और जैविक खेती का मकसद ये होता है कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो चाहे पोटास हो या फेस्टिसाइड हो इनका हम प्रयोग बिल्कुल बंद करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि जो जैसे नीम आयल है नीम आइल से एक तरह से पेस्टिसाइड का काम करता है और इसके बाद टाइकोटर्मा है भी प्रायः हम लोग इस्तेमाल कराते हैं किसान भाइयों को और उसको गोबर की खाद में मिला करके अगर एक सप्ताह के लिए हम एक पैकेट एक पैकेट जो है लगभग एक किलो का आता है तो तीन तीन चार कुंटल खाद में एक सप्ताह के अंदर उसमें जो टैकोडरमा होता है उसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हल्का सा नमी देते हैं और फिर उसको जुताई जब खेती करते हैं तो उसमें डाल देते हैं तो एक तरह से जैविक उत्पाद जो है बनता है और हमने ये देखा है कि जैविक उत्पाद जो बनते थे हमारी जो मटर खेती करते हैं थोड़ी देर के लिए तो मटर का जो उत्पाद होगा उसमें टेस्ट अच्छा होगा मिठासपन अच्छा होगा और उसमें शाइनिंग होगी तो जब अगर किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो उनको एक अच्छा आमदनी भी मिलेगा और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य भी जो है ठीक रहेगा एक मैंने ये भी देखा है कि जहां पे आधा धुंध जो है यूरिया और डीएपी और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाई ये ज, ज, ज, समझ समझ सकते हैं कि उससे जितना भी मिट्टी में हम इस तरह चीज़ें मिलाएँगे तो उसका जो उत्पाद होगा उसमें निश्चित तौर से उसमें तमाम कमियाँ रहेंगी और एक कहावत भी है कि जैसा खाएँगे अन्न वैसा बनेगा मन तो अगर हम अच्छा चीज़ खाएंगे, पौष्टिक चीज़ खाएंगे, शुद्ध चीज़ खाएंगे, तो हमारा मन भी साफ़ रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी सहेगा मैं यह देखना रहा कि आने वाले समय में ज़्यादातर तो लोगों को तमाम बीमारियाँ हो रही हैं बीपी हो रहा है थायराइड हो रहा है बड़े बड़े बीमारियाँ जैसे कैंसर भी लोगों को हो रहा है तो अगर हम जैविक खेती की तरफ बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे निजात हमको मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य भी जो है सही रहेगा अंत में मैं सभी अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि मिट्टी को एक जीवित माध्यम मान करके इसके स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान दें और इसके साथ साथ इससे पहले ये सबसे जरूरी है कि अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे हम लोग अपना स्वास्थ्य की जांच कराते हैं कि हमारा डब्ल्यूएचबी कितना है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है हमारे में क्या क्या, क्या कमियां हैं तो ये ब्लड से मालूम होता है तो इसी तरह मिट्टी की भी जाँच किसान भाई करा लें और हम आपको बता दूँ कि सो तत्वों का नजन है फॉस्फोरस है पोटास है कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है आयरन है कॉपर है कोबाल्ट है मानव इस तरह कुल मिलाकर के 12 तत्वों का स्वाल कार्ड में जिक्र होता है और जो फसल आपको लेनी होती है वो हमारे कृषि अधिकारियों को बता देंगे तो वो उस तरह के जो रिकमेंडेशनस हैं फर्टिलाइज़र का वह जो है आ, उसमें रिकमेंड करते हैं उसी के हिसाब से उसका जो प्रयोग करें हमारे प्रधानमंत्री जी यह दो तक हम पूरे देशवासियों को लक्ष्य दिए हैं कि नीम कोटेड यूरिया जो हम डालते हैं खेतों में उसकी हम 22 तक आधी मात्रा कर दें तो मैं समझता हूं कि एक तो किसान की जो लागत है वो कम होगी आय बढ़ेगी और जो उनके उत्पाद हैं उससे अच्छे मार अच्छा कीमत मिल जाए तो मैं समझता हूं कि यह किस कृषकों की आय धुंगी करने में महत्वपूर्ण पहल होगी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आभार आर सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का परिवेश है और कैसे हम लोग खेती करें वर्तमान समय को देखते हुए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपने बताया और ख़ास करके सॉइल कार्ड की आपने बात कही जो हमारे किसान भाई कुछ बना रहे हैं कुछ नहीं बना पाए हैं तो मैं चाहूँगा कि इस बार ज़रूर बनाएँ और सॉइल कार्ड का इस्तेमाल भी कैसे किया जाए और किस तरह से उसमें जो है आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है उस अनुसार आपकी जो फर्टेलाइज़र या जो जो भी दवाइयाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं खेती में वो बहुत ही मना आ, कम हो जाएगी लागत आपकी और जितनी ज़रूरत है उतनी आप यूज़ कर पाएंगे नहीं तो क्या होता है अभी अंधाधुन हम लोग जिसने जैसा बोला कि दूसरे ने बोल दिया आपने ले लिया और उसमें खेती में बो दिया तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा मुश्किल करता है तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी तरह से आर सिंह ने आपको बताया है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप अपना परिचय जरूर दें हमारे किसान भाइयों को अपने बारे में ज़रूर बताएँ आ, किसान भाइयों मेरा नाम आर सिंह है मैं यूपी गवर्नमेंट में उप निदेशक कृषि के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा सतत प्रयास रहता है कि देश के किसी भी कोने किसान भाई आ, हमारे ज्ञान का हमारे कृषि विभाग के महकमे का भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के जो योजनाएं चलती है उसका अधिक से अधिक लाभ लें और जितने भी तमाम मेले चलते हैं गोष्ठियाँ चलती हैं लगातार संवाद चलते हैं उसमें अधिक से अधिक किसान भाई पार्टिसिपेट करके जो सरकार की योजनाएँ वो अधिक से अधिक लाभ लें और मैं समझता हूं कि अगर ये सब करते रहेंगे तो 2022 तक उनकी आय दुगनी होने में कोई समस्या नहीं रहेगी और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी राजस्थान के किसानों भाइयों को और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते अपनी बात को शांत करता हूं। जी आर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी शॉर्ट में जानकारी दिया थैंक यू सो मच मेरा गाँव मेरा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और खास ग्रामवासियों का भी स्वागत है और आज के इस मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम को सजाने के लिए स्मिता वर्मा हमारे साथ हैं वो हमें विशेष रूप से पानी के बारे में और भूमि के बारे में बताने वाली है तो आप सभी की तरफ से स्मिता वर्मा का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सभी भाइयों को बहनों को और मैं स्मिता वर्मा भूमि संरक्षण में उपकृषि निदेशक उत्तर प्रदेश में हूँ मैं यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जो है उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में आई थी यहाँ मैंने यौगिक खेती के बारे में देखा जो कि कृषि से रिलेटेड थी हमारे और यहाँ आके और अगल बगल के क्षेत्रों को देख कर यहाँ ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर सॉयल कंजर्वेशन भूमि संरक्षण जल का जो है संरक्षण इसकी बहुत आवश्यकता है पानी की मुझे इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी कमी महसूस हुई और मुझे लगता है यहाँ पे विशेष जो है वर्षा के ही जल से ज़्यादातर वही एक यहाँ पे पानी का स्रोत है और जो यहाँ नदी भी मैंने देखी वो भी सब वर्षा से ही आधारित सारे उसमें पानी आता है तो इसके लिए जो सीज़न हमारा है मॉनसून का मेरी अपनी वो है सबसे रिक्वेस्ट है अनुरोध है यहाँ के लोगों से मैं जा रही थी माउंट आबू तो मैंने देखा छोटे छोटे बहुत अच्छे जगह हैं जहाँ पे पानी का संरक्षण कर सकते हैं बंड्स बना के काफ़ी और यही यहाँ का एक अकेला उपाय है जिससे कि हाँ जैसे कि मृदा का भी आ, वो होगा संरक्षण होगा और पानी का भी संरक्षण होगा जिससे कि आपका यहाँ का वनस्पतिक वो भी बढ़ेगा हरियाली आएगी है मुश्किलें हैं लेकिन ये करना पड़ेगा और स्वयं को करना पड़ेगा किसी सरकार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा स्मिति स्मिता वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाई को इन चीज़ों के बारे में पता भी है लेकिन वही बात है कि लोग जो हैं करने में थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं या कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है और मैं चाहूँगा कि आ, जैसे अलवर एक हमारा एग्जाम्पल है राजस्थान में जो बहुत ही अच्छा राजेंद्र सिंह ने काम किया है वाटरमैन उन्हें कहा जाता है और मैं जब उनको पढ़ा उनको देखा नहीं हो उनके बारे में पढ़ा सुना तो बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी लोगों से उनके बारे में सुना मैंने तो जो चीज़ें राजस्थान के एक छोटे से इलाके में अगर वो व्यक्ति अकेला इतनी अच्छी काम कर सकते हैं पानी के लिए इतना अच्छा काम कर सकता है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं क्या इस पर आपके विचार हैं राजेंद्र सिंह जी को मैंने जो है एक बार मैं प्रशिक्षण में, में आई थी इरमा में आनंद में वहाँ पे उनको एज अ गेस्ट लेक्चर के लिए उनको बुलाया गया था उनको सुना उनका काम भी देखा उन्हें अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और उनका जो कार्य है वो स्व प्रेरणा पे है हाँ। वो बहुत ज़रूरी है जब तक हमको खुद में नहीं आएगा कि हमें ये काम करना है हमारी ये परेशानी है हमको खुद सोल्व करनी है कोई भी सरकार जो है आपको उसका टेक्निकल गाइडेंस दे सकती है लेकिन जब तक हम में खुद नहीं आएगा कि हमें ये काम करना है तब तक ना तो सरकार का बनाया हुआ कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं करेगा अपने आप में प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है बाकी तो सब सरकार सारा सिस्टम है ही मदद करने के लिए खुद की प्रेरणा बहुत ज़रूरी है स्मिता वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जहाँ पर हम लोग कोई भी काम व्यक्ति कर सकता है लेकिन उसके लिए खुद की प्रेरणा चाहिए ये आपका बहुत बड़ा अच्छा एक मोटिवेशन हम सभी को मिल रहा है आशा करता हूँ हमारे किसान भाई जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं चाहूँगा अगर स्मिता वर्मा की बात आपके समझ में आया हो तो ज़रूर आप खुद एक इनिशिएटिव ले सकते हैं और जैसे कि हम लोग खास करके कृषि के जो भी संसाधन हैं या योजनाएँ बनाते हैं उसमें ग्रुप वाइज बनाते हैं एस बनाते हैं और उसमें तो आप अच्छी तरह से बैंकिंग सेक्टर के लिए लोन के लिए उन सारी चीज़ों को करते ही हैं तो इन चीज़ों के लिए भी पानी के लिए भी आप इसी तरह ग्रुप वाइज बनके अगर योजना के माध्यम से या फिर पानी को किस तरह से हम लोग वर्षा का जो पानी है हमारी उसको कैसे हम लोग संभाल सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं बचा सकते हैं या उसको कहीं ना कहीं एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं इसके लिए छोटा छोटा काम शायद मेरे ख्याल से शुरू करना पड़े तो मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे किस तरह के हम लोग जैसे इंडिविजुअली दस लोग किसान मिल गए या सोसाइटी में कुछ दस लोग हैं या हम इंडिविजुअल तौर पे कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे सैंपल के रूप में बताइए एक सॉइल uh, कंजर्वेशन का इस समय जो वर्क चल रहा है ऑल ओवर इंडिया ये जो है वाटरशेड शेड बेसिस चल रहा है वाटर शेड बेसिस मतलब कि ऐसा वर्षा का पानी जो कि एक कोई उसकी एक निकासी हो hmm. एक आउटलेट होगा इस तरह का क्षेत्र का चयन करते हैं तो ये आपका एक गांव है दो गांव हैं, या फिर ग्रुप्स में जैसे बहुत बड़ा वाटर का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं आपके जैसे मैं यहाँ देख रही थी अगल बगल में hmm. यहाँ पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बड़े बड़े hmm. तो उसमें जैसे दस का ग्रुप है अपना मिल के उन्होंने बना लिया उसके बाद उसमें जो पानी स्टोर हुआ उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दें मेंटेनेंस के लिए और उसमें जो पानी संरक्षित होता है उसको यू वो यूज़ कर सकते हैं दस लोग उसका मेंटेनेंस वो अपने जिम्मे ले लें उसको बनाने का गवर्नमेंट ने इवन इसमें मनरेगा वगैरह में या फिर जो है यहाँ पर भी इस तरह का विभाग होगा भूमि संरक्षण का शायद ग्राम विकास के साथ जुड़ा हुआ है वो जो है वो मदद करेगा फंड हैं तो इस तरह से कर सकते हैं स्मिता जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाई सुन रहे हैं तो इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप जरूर इनिशिएटिव लें और कृषि विज्ञान केंद्र हमारे शिरोई में है दो एक सरकार का है एक महाराणा प्रताप का है दोनों जगह भी आप जो है ये मृदा प्रेषण के विभाग हैं वहाँ से आप थोड़ा सा एक गाइडलाइन दस लोग मिलके भी अगर आप जाते हैं और उससे सारी बातें समझ लेते हैं और कर सकते हैं तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको करना चाहिए धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको देख के दूसरे भी करेंगे जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग किसानों को देखते हैं कि एक अच्छा किसान बहुत अच्छा कमा लेता है या अच्छी फसल उगा लेता है तो उसका नाम होता है तो सरकार भी उसको सम्मानित करता है तो फिर दूसरे किसान उससे जा सीखने लगते हैं या पूछने लगते हैं तो इसी तरह से हम लोग मुझे लगता है कि जैसे स्मिता जी ने बताया वैसे अगर आप काम करना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो चीजें बदलना शुरू हो जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि स्मिता जी आप अपने बारे में बताइए आप किस तरह से इस क्षेत्र में आए और एक महिला होने के नाते इस क्षेत्र में आप कैसे काम कर रहे हैं मैं शुरू से मेरा एक वो था इंटरेस्ट था अपने कुछ जैसे कि अपने लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं तो जब मैं सरकारी नौकरी में इसमें सिलेक्शन हुआ हमारा मैं गई सॉइल कंज़रवेशन एक जब मैं पढ़ रही थी तब एक पार्ट था लेकिन जब पूरा एक डिपार्टमेंट में गई बहुत अच्छा काम है दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी इस समय हमारे देश में बहुत पार्ट्स में बहुत आवश्यकता है जहाँ पानी की बहुत कमी है तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है उसमें था कि कैसे हम जो है पानी को कैसे कैसे मृदा को पानी को हम संरक्षित करते हैं उससे धीरे धीरे एन्वायरमेंट में भी चेंज आता है वेजिटेशन में चेंज आता है क्लाइमेट में चेंज आता है और पर्टिकुलर क्षेत्र का जो लोग हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक जो है कंडीशन है उसमें चें जाता है यदि हमने देखा जहाँ हम काम करते थे लोग आपसे बहुत जुड़ जाते हैं वहाँ के तो जब लोग जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि अपने आप जो है उनमें आप कोई बात बताएंगे सुनना शुरू करते हैं पहले तो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन का प्रसार का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लोगों से जुड़ने का जब वो आपको तब आप कोई बात बताएंगे उसका महत्व समझते हैं तो हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे कार्य हुए हैं आज भी हम लोग जाते हैं दस साल पंद्रह साल बाद भी तो उनको याद रहता है कि हाँ ये जो है उनको बहुत टेक्निकल टर्म तो नहीं याद रहता लेकिन उन्होंने मेड़बंदी का कार्य इस विभाग ने किया था आज हमें जो है पानी मिल रहा है स्टोरेज स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बने रहते सब तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें आप करिए लोगों के दिल को छू जाती है अच्छा लगता है अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे किसान भाइयों के लिए एक संदेश जितनी भी किसान भाइयों से मेरा बस ये अनुरोध है जो भी नई तकनीक आती है उसको ले और उसमें भी जो सबसे ज्यादा आर्थिक जो उनको जिसका उनको फायदा मिले लाभ मिले उन्हीं तकनीकों को उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ें सबसे ज़्यादा लैक करता है मार्केटिंग सिस्टम से उनका ना जोड़ना इसी का ज़्यादा सा फ़ायदा उठाते एजुकेशन और दूसरा अपना जो लाभ से जुड़ी चीज़ें हैं उसी में अपना जो है ज़्यादा कार्य करें ओके okay, स्मिता वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सारी बातें जो है छोटी छोटी बातें आपने बताई लेकिन बहुत काम की हैं और मैं चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपको प्रेरणा मिलता है ज़रूर इसके लिए करिए अगर कोई मदद की जरूरत पड़ती है या कहीं भी इन्फॉर्मेशन की कमी है शिक्षा की या ट्रेनिंग की कमी है तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए और हम उन लोगों तक आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे और यहाँ उन लोगों को यहाँ पर बुला के आपको रेडियो के माध्यम से उनसे बात कराएँगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें एसएमएस एम एस के जरिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए या कॉल करके भी हमें अपने बात बता सकते हैं तो चलिए आप सभी खुश रहें मस्त रहें और अच्छा खेती करें और उन्नत खेती करें और ख़ास करके जैसे स्मिता वर्मा जी ने बताया कि छोटे छोटे जो टेक्निक्स हैं उनको जरूर समझिए आप और ज़्यादा करके जो आपका इनकम सोर्स बढ़ाने वाली जो बागवानी है छोटे स्तर पे भी आप कर सकते हैं और उसका थोड़ा सा अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से तो आपको बहुत हेल्प मिल जाता है तो इन सारी चीज़ों को आप करेंगे तो आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और किसान होने पे गर्व होगा नहीं कि आप किसानी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने अंदर से ही हिन्द भावना से भरे हुए तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में असंतोष भी पैदा करता है और दूसरों को मजबूरी भी देता है तो वो चीजें हम ना करें हम अपने आप पे गर्व महसूस करें और अच्छा करें जहाँ बात आती है शिक्षा की उसके लिए कृषि विज्ञान सरकार भी आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी योजनाएं बना रहे हैं उनके साथ आप जुड़े और समझे और उसे करे थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए वर्मा जी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करा आते रहो